ली अलायंस स्पिरिचुअलिस्ट में प्रवचन सेल दी एथिनी सेंट जर्मन पेरिस अब्दुल बहा ने कहा मैं आपके अतिथि के लिए आपका आभारी हूं और आपके आध्यात्मिक झुकाव पर बड़ा प्रसन्न हूं मैं ऐसी सभा में उपस्थित होकर बहुत खुश हूं जो दिव्य संदेश को सुनने के लिए आयोजित हुई है यदि आप यथार्थ के चक्षु से देखें तो इस स्थान पर आपको आध्यात्मिकता की महान लहरें दृष्टि गोचर होंगी पावन आत्मा की शक्ति यहाँ पर सबके लिए है परमात्मा की स्तुति हो कि आपके हृदय दिव्य उत्साह से उत्प्रेरित है आपकी आत्माएं उत्साह के सागर की लहरों के समान है यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट लहर है परन्तु सागर एक ही है सभी लोग परमात्मा में संगठित हैं प्रत्येक हृदय एकता का प्रसार करे ताकि सबके लिए उस एक ही स्रोत का प्रकाश पूर्ण दीप्ति के साथ जगमगा उठे हम केवल अलग अलग लहरों का ही ध्यान न करें अपितु समूचे सागर का विचार करें हम व्यक्तिकता से संपूर्णता की ओर उन्नति करें महान आत्मा एक महान सागर के समान है और मानव आत्माएँ इसकी लहरों के तुल्य हैं पावन धर्मग्रंथों में हमें बताया गया कि पृथ्वी पर नवीन जेरूसलम प्रकट होगा यह तो प्रत्यक्ष ही है कि यह दैवी नगर भौतिक पत्थरों और गारे से नहीं बना हुआ परंतु यह ऐसा नगर है जो मानव हाथों से न बनकर स्वर्ग में बना है और अमर है यह एक भविष्यसूचक संकेत है जिसका अर्थ है लोगों के हृदयों के ज्ञान प्रसार के लिए दिव्य शिक्षाओं का पुनः आगमन काफ़ी लंबे समय से इन पावन मार्गदर्शन ने मानवता के जीवन पर शासन नहीं किया परंतु अन्नता अब नवीन जेरूसलम के पावन नगर का संसार में आगमन हुआ पूर्वी आकाश में यह पुनः प्रकट हुआ है सारे विश्व को दे दीप्यमान करने के लिए इसकी दीप्ति का प्रकाश ईरान के क्षितिज से प्रकट हुआ है इन दिनों हम दिव्य भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं जेरूसलम का लोप हो गया था देवी नगर का ध्वंस हो गया था अब इसका पुनिर्माण हो गया है इसको धूली मिला दिया गया था परंतु अब इसकी दीवारों और कलशों को फिर से बना दिया गया है और अपनी नवीन तथा गौरवमयी सुंदरता के साथ वे अपना शीश ऊंचा उठाए खड़े हैं पश्चिमी जगत में भौतिक समृद्धि की जीत हुई है जबकि पूर्व में आध्यात्मिक सूर्य चमका है पेरिस में मैं इस जैसी सभा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ जहाँ पर आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति एकता में परस्पर मिलती है मनुष्यवास्तविक मनुष्यात्मा है शरीर नहीं यद्यपि शारीरिक रूप से मनुष्य पशु जगत से संबंध रखता है फिर भी उसकी आत्मा अन्य सारी सृष्टि से उसको उत्कृष्ट बनाती है देखिए किस प्रकार सूर्य का प्रकाश पार्श्व संसार को जगमगा देता है इसी प्रकार दिव्य प्रकाश आत्मा जगत पर अपनी किरणें डालता है यह आत्मा ही है जो मानव प्राणी को देवी अस्तित्व बना देती है पावन आत्मा की शक्ति द्वारा जो उसकी आत्मा के साधन से काम करती है मनुष्य वस्तुओं की दिव्य वास्तविकता को समझ सकने में समर्थ है कला और विज्ञान की सभी महान कृतियाँ दिव्य आत्मा की इस शक्ति की साक्षी है वहीं दिव्य आत्मा अनंत जीवन प्रदान करती है केवल वही लोग जिन्हें दिव्य आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा सभी लोगों को एकता के बंधन में जोड़ने में सफल हो सकेंगे दिव्य आत्मा की शक्ति द्वारा ही आध्यात्मिक विचार के पूर्वी जगत का पश्चिम के कार्यक्षेत्र के साथ सम्मिश्रण हो सकता है ताकि पार्थिव संसार दिव्य बन जाए इसका अर्थ यह है कि जो लोग सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति में कार्यरत है वे दिव्यात्मा की सेना है दिव्य जगत का प्रकाश अंधकार और भ्रम के जगत से युद्धव्यस्त है सत्यता के सूर्य की किरणें अंधविश्वास और गलतफमियों के अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है आप परमात्मा का अंग है आपके लिए जो सत्य प्राप्ति के इच्छुक है बहावल्लाह का प्रकाशन परम आनंद के रूप में आएगा यह शिक्षा परमात्मा की है और इसमें ऐसी कोई आत्मा नहीं जो दिव्य आत्मा की ना हो आत्मा को भौतिक शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता सिवाय इसके जैसे इसकी अभिव्यक्ति बाह्य चिन्हों और कार्यों द्वारा की गई हो मानव शरीर दृष्टिगोचर है आत्मा अगोचर फिर भी यह आत्मा ही है जो मनुष्य की क्षमता का निर्देशन करती है और उसकी मानवता पर शासन करती है आत्मा की दो मुख्य क्षमताएं हैं कब जैसे मनुष्य के नेत्रों कानों और दिमाग द्वारा बाहरी परिस्थितियों की जानकारी आत्मा तक पहुंचती है उसी प्रकार आत्मा भी अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को दिमाग के जरिए भौतिक शरीर के हाथों और जहवा तक पहुंचाती है और इस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करती है आत्मा की स्फूर्ति ही जीवन का सार है आत्मा की दूसरी क्षमता अपने आप को कल्पना जगत में व्यक्त करना है जहां पर यह भौतिक ज्ञानेंद्रियों की सहायता के बिना काम करती है कल्पना जगत में आत्मा भौतिक नेत्रों की सहायता के बिना देखती है भौतिक कानों की सहायता के बिना सुनती है और शारीरिक हरकत पर निर्भर न रहकर विचरण करती है आता यह प्रत्यक्ष है कि मानव आत्मा की स्फूर्ति साधारण ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर भौतिक शरीर द्वारा काम कर सकती है तथा उनकी सहायता के बिना कल्पना जगत में भी रह और काम कर सकती है नेह इससे यह सिद्ध होता है कि मानव आत्मा को उसके शरीर पर और पदार्थ पर श्रेष्ठता प्राप्त है ली अलाय स्परिचुअलिस्ट में प्रवचन दो सेल डी ली सेंट जर्मन पेरिस उदाहरण स्वरूप दीपक को ही देखिए क्या इसके अंदर का प्रकाश दीपक के खोल से श्रेष्ठ नहीं दीपक की आकृति चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो यदि इसमें प्रकाश न हो तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता यह निष्प्राण होता है एक मृत वस्तु दीपक को प्रकाश की आवश्यकता होती है परंतु प्रकाश को दीपक की नहीं आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं होती परंतु शरीर को आत्मा की आवश्यकता होती है वरना यह जीवित नहीं रह सकता आत्मा बिना शरीर जीवित रह सकती है परंतु आत्मा के बिना शरीर मर जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्र या श्रवण शक्ति खो बैठे उसके हाथ पाव कट जाएं फिर भी उसकी आत्मा उसके शरीर में बनी रहती है तथा दिव्य सद्गुणों को व्यक्त कर सकती है दूसरी ओर आत्मा के बिना किसी संपूर्ण शरीर का अस्तित्व भी असंभव बन जाएगा पावन आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्ति सत्य के दिव्य अवतारों में होती है परम आत्मा की शक्ति द्वारा स्वर्गिक शिक्षा मानवता के संसार को प्रदान की गई है परम आत्मा की शक्ति द्वारा ही मानव संतान को अनंत जीवन प्राप्त हुआ है परम आत्मा की शक्ति द्वारा ही दिव्य तेज पूर्व से पश्चिम पर देदीप्यमान हुआ है ओएर उसी परम आत्मा की शक्ति द्वारा मानवता के दिव्य गुण प्रत्यक्ष होंगे हमारी सबसे बड़ी चेष्टा यह हो कि हम सांसारिक वस्तुओं से विरक्त बने निश्चय ही हम दिव्य शिक्षा के परामर्श का अनुसरण करने एकता और वास्तविक समता के उद्देश्य की सेवा करने दयापूर्ण बनने और सर्वोच्च परमात्मा के प्रेम को सभी लोगों पर प्रतिबिंबित करने का यत्न करने हेतु और अधिक आध्यात्मिक बने अधिक दीप्तिमान हो ताकि हमारे सभी कामों में प्रभु के प्रकाश की झलक मिले इस उद्देश्य से कि सारी मानवता एक हो जाए उसका तूफानी समुद्र शांत हो जाए जीवन सागर की सतह से सभी प्रचंड लहरें लुप्त हो जाए और वह शांत और स्थिर हो जाए तभी नवीन जेरूसलम का नगर मानवता को दृष्टिगोचर होगा वह इसके द्वारों से इसमें प्रवेश करेगा और दैवी कृपा प्राप्त करेगा मैं ईश्वर का आभारी हूं कि आज शाम आप लोगों के बीच उपस्थित हो सका तथा आपकी आध्यात्मिक भावना के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका देवी उत्साह बढ़े तथा परमात्मा में एकता की शक्ति का संवर्धन हो ताकि भविष्यवाणियाँ पूरी हों और ईश्वरीय प्रकाश की इस महान शताब्दी में धर्म ग्रंथों में लिखित सभी शुभ समाचारों की पूर्ति हो यहाँ वह गौरवपूर्ण समय है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रार्थना करने को कहा था धरती पर तेरे साम्राज्य का आगमन हो और यहाँ भी तेरी इच्छा वैसे ही पूर्ण हो जैसे स्वर्ग में होती है मेरा विचार है कि यह आपकी भी आशा और महत्वाकांक्षा है हम एक ही उद्देश्य में संगठित हैं और आशा करते हैं कि सभी एकरूप हो जाएंगे और प्रत्येक हृदय हमारे देवी पिता परमात्मा के प्रेम से जगमगा उठेगा हमारे सारे काम आध्यात्मिक हो और हमारी सभी रुचियां तथा अनुराग गौरव के साम्राज्य में